स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश विश्वात्मा स्वामी विवेकानंद इस तरह विश्व धर्म महासभा में खड़े हुए स्वामी विवेकानंद विश्वात्मा थे यद्यपि उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अपना आलेख पढ़ा और हिंदू धर्म के विभिन्न मुद्दों पर श्रोताओं से चर्चा की यद्यपि उन्होंने भारत माता की ईसाई मिशनरियों के द्वेशपूर्ण दुष्प्रचार से रक्षा की लेकिन सत्य यही था कि वे विस्मात्मा थे वह जिन्होंने संपूर्ण मानवता के साथ एकात्मता प्राप्त कर ली थी इसीलिए तीन वर्ष वहाँ रहने के उपरांत भी वे जितना भारतवर्ष में कार्य करने के लिए पैसा चाहिए था एकत्र नहीं कर पाए उन्होंने पाया कि पश्चिम भी वेदांत के सिद्धांत का भूखा है जो उन्होंने खुले हाथों से उन्हें बाँटा असल में वे अपने आप को ब्रह्म में इतना निमग्न कर चुके थे कि अमेरिका वासी उनके शिष्य और अनुयायी उन्हें अपना पैगंबर ही मानते थे मानो वे अमेरिका के ही हों इस दौरान उन्होंने आला शिंगा पेरुमल को लिखा था मैं जितना भारतवर्ष का हूँ उतना ही पूरे विश्व का भी हूँ कौन सा देश है जिसका मुझ पर विशेष दावा है क्या मैं किसी देश का ग़ुलाम हूँ परंतु क्या स्वामी विवेकानंद विश्वात्मा होने के बाद घनीभूत भारत नहीं रहे हैं क्या वे सन्यासी संघ के सदस्य नहीं रहे थे या क्या वे अपने संकुचित परिवार के सदस्य नहीं रहे थे नहीं वरन सत्य यह था कि वे विश्वात्मा थे और साथ ही साथ ये सब भी क्योंकि विश्वात्मा होने से ही ये सब भी उसके अंदर ही समाये होते हैं उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के बाद तथा ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने के बाद स्वामी जी अपने आप को अपनी इच्छा इच्छानुसार जिस स्तर पर चाहते थे उतार लेते थे और जो बनना चाहते थे बन जाते थे इसीलिए जब वे राष्ट्र के संबंध में बोलते थे तो उस समय वे महान राष्ट्र भक्त की तरह होते थे लोग सोचते कि वे महान राष्ट्र भक्त हैं अन्य लोग उन्हें हिंदू धर्म के महान उन्नायक समझते थे जब वे रामकृष्ण संघ की स्थापना के बारे में कार्य कर रहे थे तो ऐसा आभास हो रहा था मानो यही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इतने गहरे तादात्म्य के अभाव के कारण लक्ष्य के प्रति ऐसी लगन कर्मठता एवं एक निष्ठा अन्यत्र नहीं पाई जाती स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य और ईश्वर की एक बहुत ही रोचक परिभाषा दी है मनुष्य एक अनंत वृत्त है जिसकी परिधि नहीं है परंतु केंद्र एक जगह पर विद्यमान है और ईश्वर एक अनंत वृत्त है जिसकी परिधि नहीं है लेकिन जिसका केंद्र प्रत्येक जगह है मनुष्य ईश्वर के जैसा बन सकता है यदि वह स्वयं की चेतना का अनंत विस्तार कर सके वह सारे ब्रह्मांड में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है यदि वह अपनी चेतना के केंद्र को अनंत गुणा बना सके यह स्वामी विवेकानंद जैसे विश्वात्मा के लिए ही संभव है जो अपने आप को विस्तारित करते हुए ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाता है अपनी चेतना का केंद्र सब जगह रखते हुए वह अपनी इच्छानुसार किसी भी केंद्र के साथ अपना एकात्म कर सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है दूसरी तरफ अविकसित आत्मा का केंद्र बिंदु किसी एक जगह पर होता है जैसे किसी भौतिक शरीर से सीमित दायरे में यद्यपि ऐसा व्यक्ति एक राष्ट्र भक्त की तरह दिखाई देता हो या किसी संस्था का सदस्य था दिखाई देता हो उसकी असली पहचान उसकी चेतना के केंद्र के द्वारा ही होती है जो अधिकांश स्थिति में उसके स्वयं पर केंद्रित होती है केवल बड़ी संस्था के सदस्य होने से ही आध्यात्मिक स्तर को नहीं आका जा सक सकता कोई व्यक्ति एक बड़ी संस्था का सदस्य हो सकता है लेकिन साथ में वह निपट स्वार्थी भी हो सकता है दूसरी तरफ एक व्यक्ति किसी बड़ी संस्था का सदस्य न भी हो न ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न हो न ही कोई समाज सुधार के कार्यों में लगा हो फिर भी वह सदा ब्रह्म में निमग्न व्यक्ति हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा आत्माभिव्यक्ति तथा उसके विस्तार के उस पथ से गुजरना होता है जैसे स्वामी विवेकानंद गुजरे थे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे उन्नत प्राणी है प्राणी विज्ञान के अनुसार शरीर के पूर्ण विकसित होने के बाद ही मनुष्य का आध्यात्मिक विकास प्रारंभ होता है जिसमें आत्मा मानवात्मा की विभिन्न उत्तरोत्तर बड़ी और व्यापक इकाइयों के साथ तादाद में स्थापित करता हुआ ब्रह्म की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है और सर्वभूतों में अपने आप को समाहित महसूस करने लगता है समत्व में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न पुरुष अपने आप को सभी प्राणियों में तथा सभी प्राणियों को अपने आप में अवस्थित देखते हैं हम में से प्रत्येक मनुष्य देहात्म जिसमें देहात्म बुद्धि कूट कूट कर भरी होती है और जिसका बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण होता है से विकास का प्रारंभ करता है यदि सब नहीं तो अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ एकात्म करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं उस परिवार का सुख और दुख सफलता और असफलता जैसे उसके अपने होते हैं फिर एक समय आता है जब हम अपने आप को किसी बड़ी संस्था या देश से संबंधित पाते हैं और अपने उसके साथ पहचान बनाते हैं और हम में से कुछ अपने परिवार या संस्था के हित का त्याग कर पूरे राष्ट्र के हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं यद्यपि इस तरह स्वचेतना कुछ ही लोगों में विकसित हो पाती है फिर भी ऐसी महान आत्माओं का आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी में बहुत उच्च स्थान होता है उन लोगों की अपेक्षा जो बाहर से जो तो आध्यात्मिक दिखाई देते हैं परंतु निरय स्वार्थ से ऊपर एक कदम भी नहीं उठ पाते परम्परा अनुसार आध्यात्मिक साधक प्रथम तो ध्यान के अभ्यास का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म की अनुभूति का प्रयास करते हैं और द्वितीय सब में अनित्यता का बोध करते हुए चाहे वह शरीर हो बुद्धि व मन हो या परिवार हो संघ हो या राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म में ही नित्यता की अनुभूति का प्रयास करते हैं ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने इन दोनों मार्गों का अनुसरण किया था हर प्राणी में ईश्वर या आत्मा की उपस्थिति का बोध तथा तो संसार में अनित्यता का बोध और ऐसा लगता है कि बाद में उन्होंने द्वितीय अभ्यास पर अधिक जोर दिया उदाहरण के लिए हमने उन्हें अपने शिष्यों से कहते पाया यह संघ श्री कृष्ण का शरीर है और इस संघ में वे हमेशा निवास करते हैं जो संघ की उपासना करता है वह गुरुदेव की उपासना करता है और जो संघ के आज्ञा का उल्लंघन करता है वह गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करता है अगले पचास वर्षों तक एकमात्र भारत माता ही हमारी राष्ट्र देवी होगी बाकी सभी देवी देवताओं को कुछ समय के लिए अपने मन से निकाल दो यही हमारी एकमात्र देवी है जिसे हमें जग, जगाना है हमारे अपने लोग हमारी अपनी संस्कृति एकमात्र इन्हीं की पूजा करो आराधना करो यद्यपि संकीर्ण दायरे की अपनी सीमित पहचान से उच्च स्तर की अपनी विस्तृत पहचान तक उठने की प्रक्रिया में व्यक्ति को त्याग के इन क्षणों में अपने लोगों को रुलाना पड़े संबंधों को तोड़ना पड़े और लगे कि उसने अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ा है लेकिन यथार्थ में अंतिम विश्लेषण से यह निश्चित होता है कि इस प्रक्रिया में न ही कुछ खोया है और न ही कुछ नष्ट हुआ है जैसा कि हमने कहा कि उच्च स्तर के अंदर निम्न स्तर तो समाहित ही है यदि सही तरीके से समझा जाए तो इस तरह यह विकास की प्रक्रिया सरल और सुखमय हो जाती है निम्न स्तर पर संबंधों और अपनी पहचानों को तोड़ने की नकारात्मक प्रक्रिया तथा उच्च स्तर पर ब्रह्म से जुड़ने की सकारात्मक प्रक्रिया आत्माओं की आत्मा से मिलने की प्रक्रिया दोनों मिलकर परमात्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया है निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का खुशी और स्वतंत्रता पाने का अपने को पूर्ण प्रकाशित करने का इससे अच्छा अन्य कोई दूसरा पथ हो नहीं सकता